ये तुम्हारी दृष्टि है क्योंकि तुम्हें जागने का अभी रस ही नहीं तुम्हें जागने का अभी पता ही नहीं तुम्हें यह भी पता नहीं है कि सपने के प्रकाश से जागने का अंधकार रहा करोड़ गुना मूल्यवान है क्योंकि सत्य है मूल्य तो सत्य का है तुम्हें डराने को नहीं तुम्हें जगाने को जिन गुरु ने डंडा उठाया और ये भी ठीक है कि मैंने भी तुम्हें बहुत बार डंडे मारे हैं उतने स्थूल नहीं कि तुम्हारा सिर तोड़ दें लेकिन तुम्हारा अहंकार तोड़ सके उतने सूक्ष्म जरूर उतने स्थूल नहीं कि तुम्हारे शरीर को चोट पहुँचाएं लेकिन उतने सूक्ष्म जरूर कि तुम्हारे भीतर छेद जाए और हृदय तक तीर की तरह पहुँच जाए निश्चित ही मैंने वे डंडे मारे लेकिन अगर तुम्हें लग गए होते तो यह प्रश्न ना उठता वो लगे नहीं मेरी तरफ से कोशिश जारी रही तुम्हारी तरफ से बाधा जारी रही तो ऐसा भी हो सकता है कोई तुम्हें जगाए हिलाए लेकिन तुम ना जागो तुम और जिद में गहरी नींद में सो जाओ। तुम जाग भी जाओ तो आंख ना खोलो और जिद पकड़ लो आंख को बंधी रखने की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 एक करुणा की वर्षा तुम पर हो जाएगी उस दिन जो कांटे की तरह लगा था कल तक अचानक फूल हो जाएगा उस दिन गुरु का डंडा तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा मालूम होगी तो यह प्रश्न ना उठता तुम भी तैयार हो थोड़ा अपने को उघाड़ो ताकि डंडा तुम्हारे मर्म स्थल में लग जाए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 क्या एक कवि को भीतर प्रविष्ट होने के लिए काव्य सृजना के साथ साथ ध्यान की साधना भी आवश्यक है यदि आवश्यक है तो रविंद्रनाथ और खल जबरान ने अपने जीवन में कौन सी ध्यान साधना का आश्रय लिया यदि आवश्यक नहीं तो बताएं कि काव्य सृजना ही कैसे जीवन साधना बन जाए कि कवि को एक चोर की भांति भीतर न घुसना पड़े वही भी एक अतिथि की तरह मंदिर में प्रवेश होने का आनंद अनुभव कर सके दो बातें पहली अगर कवि जन्मजात प्रतिभा का है तब तो किसी साधना की कोई और जरूरत नहीं और अगर कवि केवल तुकबंद है कोशिश कर, कर के कविता बना लेता है व्यवस्था और शास्त्र से भला वो कवि हो प्राण से और आत्मा से कवि नहीं तो ध्यान साधना की जरूरत पड़ेगी प्रतिभा से कवि का अर्थ है जन्मजात जात स्फूर्ण उसका अर्थ है अनंत जन्मों में सौंदर्य की की जो अभिलाषा अनंत जन्मों में सौंदर्य का जो अनुभव अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत प्रकार से सौंदर्य को पीने का जो उपाय उसने किया है वह अब उस जगह आ गया है कि उसका घट भर गया है अब घट इतना भरा हुआ है कि ऊपर से बह रहा है वही काव्य है प्रतिभा प्रतिभाजन्य कवि में रविन्द्रनाथ या खलील जबरान प्रतिभाजन्य कवि वे अगर कविता ना भी लिखते तो भी कवि थे बुद्ध ने कोई कविता नहीं लिखी लेकिन बुद्ध कवि उनके उठने में काव्य है उनके बैठने में काव्य है उनकी मुद्रा मुद्रा कविता है उनकी आंख का पलक का हिल एक महाकाव्य है उनकी आंख की पलक के सामने कालिदास फीके होंगे उनके उठने की मधुरिमा में बड़े से बड़े कवि जाएंगे उनका जीवन काव्य है जरूरत नहीं कि प्रतिभाजन कवि कविता लिखे ही उसके होने में उसके रोए रोए में काव्य सिक्त होता है वो बोलता है तो कविता बोलता है चुप होता है तो उसकी चुप्पी में काव्य होता है तो बहुत प्रतिभाजन कवियों ने कविता लिखी नहीं जीसस बुद्ध जरथोस्त्र उ से कोई कविता नहीं लिखी लेकिन जो भी उन्होंने कहा है वो सभी काव्य है नहीं कहा है वो भी काव्य है उनसे कुछ और निकल ही नहीं सकता है जिससे गुलाब के पौधे से गुलाब का फूल निकलता है ऐसे उनसे जो निकलता है वो काव्य है उनमें से कुछ ने कविता की है उपनिषद के ऋषियों ने की है वेद के ऋषियों ने की है उन्होंने अनूठे छंद गाए, वो गौण बात है वो गाएं ना गाएं लेकिन प्रतिभाजन अगर क्षमता हो तो कोई और साधना की जरूरत नहीं है काव्य ही तब पर्याप्त साधना है तब सौंदर्य ही तुम्हारा सत्य तब सौंदर्य ही तुम्हारा परमात्मा है उससे अन्य कोई भी नहीं तब तुम सौंदर्य को खोजते खोजते ही सत्य के पास पहुंच जाओगे। तब तुम गीत को साधते साधते ही पाओगे कि गीतकार भी सद गया इसे थोड़ा समझना थोड़ा बारीक है जब गीतकार गीत को साधता है तो अकेला गीत थोड़ी सधेगा गीतकार भी सधेगा जब चित्रकार चित्र को बनाता है तो अकेला चित्र थोड़ी ही बनेगा चित्रकार भी साँस साँ बनेगा दोनों का जन्म साँस साँ होगा ऐसा समझो कि एक स्त्री को बच्चा पैदा हुआ तुमने एक तरफ से देखा है तो तुम कहते हो कि बच्चे का जन्म हुआ दूसरी तरफ से देखो तो माँ का भी जन्म हुआ क्योंकि इसके पहले वो माना थी दो जन्मे हैं उस दिन बच्चा तो एक तरफ से देखने पर तुम कहते हो दूसरी तरफ से मां भी जन्मी क्योंकि अब तक वो एक साधारण स्त्री थी मां और स्त्री में बड़ा फर्क है मां होना एक अलग ही अनुभव है जो स्त्री साधारण स्त्री को उपलब्ध ना था मां होना तो ऐसे है जैसे वृक्ष में फल लगते मां न होना ऐसा था जिससे वृक्ष बिना फल का रह जाता है एक बांझ दशा थी जिसमें फूल ना लगे फल ना लगे एक पीड़ा थी माँ तो एक खिलाओ है जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन दो जन्मते हैं इस तरफ बच्चा उस तरफ माँ लेकिन दुनिया एक ही को देखती है क्योंकि माँ का जन्म बड़ा सूक्ष्म है उसके लिए ना तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत मालूम पड़ती है न चिकित्सक की जरूरत पड़ती न दाई की वो बड़ी सूक्ष्म भाव दशा भीतर चुपचाप घटित हो जाता है स्त्री विलीन हो जाती है माँ का आविर्भाव हो जाता है जहां कल तक एक साधारण स्त्री थी वहां अब एक माँ है भरी पूरी जब कवि कविता को साधता है तो कविता ही थोड़ी सतती है दुनिया कविता को देखेगी गहरी आंख होगी तो उसके साथ साथ कवि भी पैदा हो रहा है कवि भी सधरा है चित्रकार भी पैदा हो रहा है चित्र के साथ मूर्तिकार मूर्ति के साथ तुम जो भी करते हो उससे तुम्हारा जीवन निर्मित हो रहा है तुम जब भी स्रष्टा बनते हो तब तुम्हारे भीतर परमात्मा करीब आ रहा है परमात्मा का स्वरूप है सृष्टा होना तो जब भी तुमने कुछ सृजन किया तुम परमात्मा के पास पहुंचे अगर तुम स्रष्टा हो गए तो तुम परमात्मा हो गए परमात्मा को श्रष्टा कहना बड़ी मधुर बात है इस कारण नहीं कि उससे कोई दर्शनशास्त्र की पहली सुलझती है नहीं कुछ भी नहीं सुलझता उलझन और बढ़ जाती मेरे लिए परमात्मा को श्रष्टा कहने का अर्थ बिल्कुल ही दूसरा है वो अर्थ यह है उसमें परमात्मा पर जोर नहीं है श्रद्धा पर जोर है वो अर्थ यह है कि जो भी सृष्टा हो जाएगा वह परमात्मा हो जाए सृष्टा होना परमात्मा का गुणधर्म नहीं है परमात्मा का स्वभाव है जब भी तुम कुछ निर्मित कर पाते हो तब एक पुलक तब एक आनंद एक तुम में भर जाता है अभागे हैं वे लोग जो अपने जीवन में कुछ भी सृजन नहीं कर पाते जिन्होंने न कभी कुछ बनाया न कभी बनाने का आनंद जाना जिन्होंने कभी कुछ सृजन नहीं किया दो पंक्तियां गीत की पैदा न एक मूर्ति ना बनी एक चित्र ना उभरा जिनके जीवन में कुछ सृजन जैसी घटना ही न घटी ऐसे लोग अभागे हैं तो अगर सौंदर्य की, की दिशा खुली है जन्म के साथ तब तो किसी और साधना की जरूरत नहीं तब कला ही ध्यान हो जाएगी तब तुम कला में डूब डूब कर ही उसे पालोगे जो परम कलाकार है तब कला ही तुम्हारा मार्ग होगी परमात्मा तक पहुंचने के तीन मार्ग हैं। एक मार्ग है सत्य के खोजी का ध्यान उसकी प्रक्रिया है दूसरा मार्ग है सौंदर्य के खोजी का कला इतना लीन हो जाना कला में कलाकार मिट जाए उसकी प्रक्रिया है और तीसरा है शिवम सत्यम सुंदरम शिवम शिवम का अर्थ है शुभ वो जीवन को निखारने और पवित्र करने की प्रक्रिया है उसे योग कहो तंत्र कहो वो जीवन को निखारने की प्रक्रिया है शुभ की दिशा में तुम धीरे धीरे अपने को पवित्र और कुरा करते चले जाते हो तुम सारी अपवित्रता छोड़ देते हो तुम ऐसे हो जाते हो जैसे सद्ध सदा ही स्नान किए हुए अगर नीति शास्त्र अपनी परम ऊंचाई पर पहुंचे तो वो शिवम का मार्ग है तब तुम आचरण को शुद्ध करते हो परिशुद्ध करते हो निखारते हो निखारते निखारते एक दिन तुम पाते हो तुम खो गए सिर्फ आचरण की आभा बची सिर्फ ज्योति बची धुआं ना रहा या सौंदर्य को खोजते हो तुम और सौंदर्य में लीन हो जाते हो इतने लीन हो जाते हो कि तुम बचते ही नहीं तुम्हारी रे, रेखा भी नहीं बचती या तुम सत्य को खोजते हो तब तुम ध्यान में लीन होते हो सार की बात इतनी है कि तीनों मार्गों पर अगर गौर से खोजोगे तो एक ही सूत्र काम करता है वो है लीनता तल्लीनता डूब जाना ये तीन मार्ग तीन नहीं हैं दुनिया में तीन तरह के लोग हैं मार्ग तो एक ही है। मगर जब तीन तरह के लोग चलते हैं तो वो तीनों अपने अपने ढंग से चलते बुद्ध भी उसी मार्ग पर चलते जिस पर रविन्द्रनाथ चलते लेकिन बुद्ध सत्य की धारणा करते हैं रविन्द्रनाथ सौंदर्य की अगर तुम बुद्ध से पूछोगे तो वो कहेंगे सौंदर्य तभी सुंदर है जब वो सत्य हो अगर तुम रविन्द्रनाथ से पूछोगे तो वो कहेंगे सत्य तभी सत्य है जब वो सुंदर हो बस इतना फर्क होगा रविन्द्रनाथ सौंदर्य के आधार पर सब तोलेंगे बुद्ध सत्य के आधार पर सब तोलेंगे महावीर का मार्ग शिवम का मार्ग है वो पवित्र आचरण को निखारते चले जाते हैं अगर तुम उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे जो शुभ है वही सत्य है इसलिए महावीर के मार्ग पर अहिंसा महत्वपूर्ण हो गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि हिंसा ही अशुभ है अहिंसा शुभ है बुद्ध के मार्ग पर ध्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया जैन तो धीरे धीरे भूल ही गए ध्यान करना क्योंकि उसका कोई संबंध ही ना रहा आचरण रविन्द्रनाथ या खली जब्रान सौंदर्य रस उसका स्वाद ये तीन तरह के लोग हैं दुनिया में ई त्रिवेणी मगर ये तीनों उस तीर्थ पर मिल जाते हैं जहां परमात्मा है वहां संगम हो जाता है तो जो प्रतिभा जन कवि है प्रतिभा संपन्न कवि है उसे तो कुछ साधने का सवाल ही नहीं लेकिन अगर कोई तुकबंध है इससे थोड़ा समझ लेना अगर कोई तकनीकी रूप से कवि है और ऐसा हो सकता है कि बड़ा कवि हो सारी दुनिया को धोखा देते दे, अपने को धोखा न दे पाएगा और अगर दुनिया को धोखा देने के कारण भरोसा कर ले कि मैं कवि हूं तो बड़ी भ्रांति में पड़ जाएगा क्योंकि या तो काव्य बहता है हृदय की रसधार से या मस्तिष्क से तुम काव्य का निर्माण करते हो हृदय से तो होता है सृजन क्रिएशन और मस्तिष्क से होता है कंस्ट्रक्शन निर्माण इन दोनों में बड़ा फर्क है कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन का फर्क बड़ा भारी है सृजन का तो अर्थ होता है शून्य से लाना अस्तित्व को जहां कुछ भी न था वहां अचानक शून्य से कुछ अवतरित होता है तुम भी नहीं थे और शून्य से कुछ उतरता है वहां तो काव्य है असली काव्य और दूसरा एक काव्य है जहां तुम्हारा मस्तिष्क काम करता है तुम जमाते हो खोजते हो सुंदर शब्द बिठाते हो व्याकरण छंद का शास्त्र सब तरह से मात्राएं संगीत सब व्यवस्थित कर देते हो कि कोई तुम्हारे गीत को देखे तुम्हारी कविता को देखे तो एक भूल ना निकाल पाए लेकिन वो कविता वैसी ही है जैसे किसी मुर्दे को कोई डॉक्टर जांचे और एक भी बीमारी ना खोज पाए माना कि बीमारी बिल्कुल नहीं मुर्दा बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन मुर्दा है दुनिया में सौ कवियों में निन्यानवे तुकबंध होते उनमें से कई तो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं क्योंकि तकनीकी ढंग से उनकी कुशलता बड़ी प्रगाढ होती कभी कभी तो ऐसा होता है असली कवि उनके सामने फीका पड़ जाता है क्योंकि असली कवि व्याकरण और छंद के पूरे नियम पालन नहीं कर पाता असली कवि पूरी तरह अनुशासनबद्ध नहीं हो पाता असली कवि के भीतर ऐसी धारा बह रही कि बांध तोड़ के बहने लगती सीमाएं छोड़ देती है वह पूरा आई नदी उन नियम नहीं मानती इतने जोर से आती है धारा कि कवि खुद बह जाता है कौन नियम को संभाले लेकिन जो नकली कवि है वो नियम को बांध लेता है वो एक एक हिसाब से सारी चीज सजा के रख देता है उसके काव्य में तुम्हें भूल ना मिलेगी काव्य भी ना मिलेगा सब नियम पूरा होगा प्राण न होंगे लाश सजी हुई रखी होगी बिल्कुल असली का धोखा दे प्लास्टिक के फूल होंगे जो कभी ना मुरझाएंगे और कभी कभी ऐसे लोग बहुत लोगों को धोखा दे देते हैं क्योंकि साधारण आदमी की काव्य की पहचान कहां साधारण आदमी का काव्य से संबंध क्या लेकिन ऐसे लोग चाहे कितने ही महत्वपूर्ण हो जाएं, ज्यादा देर तक उनका महत्व टिकता नहीं खो जाता है। पुच्छल तारों की तरह वो किसी रात में चमकते हैं और विलीन हो जाते हैं। ध्रुव तारा वे नहीं हो पाते ऐसा अगर तुम्हारा काव्य हो कि तुम तुकबंदी कर रहे हो तुम चेष्टा आयोजन कर रहे हो तुम अपनी तरफ से निर्माण कर रहे हो तो फिर तुम्हें ध्यान की जरूरत पड़ेगी ऐसा काव्य काफी नहीं होगा ऐसा काव्य वस्तुता है ही नहीं एक उपक्रम है अनायास नहीं अंग्रेजी का महाकवि कुल रि जब मरा तो उसके घर में 40,000 कविताएं अधूरी पाई गईं। उसने जीवन में कुल सात कविताएं पूरी की उसके मित्रों ने सैकड़ों बार उससे कहा कि तुम सात कविताओं के बल पे महाकवि हो गए हो अगर तुम्हारी ये सारी कविताएं पूरी हो जाएं तो संसार में तुम्हारा कोई मुकाबला ही ना रहेगा किसी भाषा में लेकिन कुलरिस कहता कि पूरा करना मेरे बस में नहीं ये सात भी मैंने पूरी नहीं की है नहीं तो मैं तो फिर चालीस पूरी कर देता ये उतरी है जितनी उतरती हूं उतनी मैं लिख देता मैं तो केवल माध्यम कभी तीन पंथियां उतरती तो तीन लिख देता हूं चौथी नहीं उतर रही मैं क्या करूं राह देखता हूँ प्रतीक्षा करता हूँ कभी उतरती दो चार साल बाद अचानक चौथी कड़ी आ जाती तब मैं लिख देता हूं मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ता चौथी मैं जोड़ सकता हूं तीन तैयार हैं चौथी जोड़ दूं पद पूरा हो जाएगा लेकिन वो मेरी होगी और वो थेगड़े की तरह अलग मालूम पड़ेगी वह परमात्मा से नहीं आई ऐसा हुआ कि रविंद्रनाथ ने जब गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो वो संदिग्ध थे क्योंकि कविता मातृभाषा में ही पैदा हो सकती है दूसरे की भाषा में आयोजन करना ही होगा वो सहज नहीं हो सकता तो उन्होंने सीएफ एफ एंड्रूज को अपना अनुवाद दिखलाया एंड्रूज ने कहा सब ठीक है सिर्फ चार जगह व्याकरण की भूलें भूलेंड्रूज पंडित थे भाषा के ज्ञाता थे रविनाथ ने अहोभाव माना कि उन्होंने भूलें बता दी उन्होंने वो भूलें सुधार ली फिर लंदन में अंग्रेजी के बड़े कवि ईट्स ने एक छोटा सा मित्रों का समूह बुलाया था कवियों की गोष्ठी रविनाथ को सुनने के लिए रविनाथ ने कविताएं अपनी सुनाई ठीक उन्हीं चार जगहों पर अंग्रेज कवि ने कहा ईश सब जगह ठीक है नदी ठीक बहती चार जगह कुछ अड़चना गई चार जगह ऐसा लगता है चट्टान पड़ गई कुछ बाथा है रविनाथ तो चौंके क्योंकि वो तो उनके अतिरिक्त किसी को भी पता नहीं कि चार जगह सीएफ एंड्रयूज एंड्रूस कहां थे फिर भी उन्होंने पूछा वो कौन सी चार जगह ईस्ट ने ठीक वही चार स्थान बता दिए जो एंड्रूज ने सुधरवा दिए थे कि इनमें काव्य नहीं है भाषा है गणित पूरा बैठ गया व्याकरण ठीक हो गई लेकिन काव्य की धारा टूट गई तो रविनाथ ने अपने शब्द जो उन्होंने पहले रखे थे वो बताए इट्स ने कहा कि ये ठीक है भाषा की भूल है लेकिन काव्य सरलता से बहता है चलेगा काव्य भाषा की फिक्र नहीं करता काव्य के पीछे भाषा आती तो अगर तुम गणित में कुशल हो काव्य के उतने से काफी ना होगा क्योंकि तुम उसमें डूब ना पाओगे वो तुम्हारे प्राणों की पूरी पूर्णता ना बन पाएगी तुम्हारे प्राण पूरे पूरे नाच ना सकेंगे उसमें तुम दूर ही खड़े रहोगे तुम्हें बिना छुए तुम्हारा काव्य निकल जाएगा स्नान ना हो पाएगा तो ध्यान कैसे होगा तो तुम्हें ध्यान अलग से करना होगा इसलिए ठीक कवि को अपने भीतर सोच लेना चाहिए काव्य मेरी चेष्टा तो नहीं है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जवानी में सभी कविताएं करते तो बंदी कौन नहीं कर सकता है फिर कुछ तो उससे छूट जाते हैं झंझट से कुछ उलझ जाते मेरे गांव में जब मैं छोटा था तो बहुत कवि थे एक हवा आ गई थी काव्य की और घर घर में कविता होती थी और हर सात आठ दिन में एक कवि सम्मेलन गांव में होता तो जो भी थोड़ी बहुत तो कर सकता था वो भी लिखने लगा क्योंकि जब सभी कवि हो रहे थे तो कौन पीछे रह जाता और बड़ी वाहवाही होती थी क्योंकि गांव के लोग सुनने इकट्ठे होते उनको कविता का कोई आबाशा तो पता नहीं तुकबंदी का ही मजा था तुकबंदी खूब गतिमान थी फिर धीरे धीरे वो सब कवि खो गए अभी मैं पीछे एक दफा गांव गया तो मैंने पता लगाया कि वो जो पंद्रह बीस कवि थे गांव में वो सब कहा है सब नोनते लकड़ी में लग गए उनमें से कोई कभी ना बचा वो कहाँ गए उनमें से कोई कवि था भी नहीं जवानी का एक उभार था काव्य भी जवानी का एक उभार है जब तुम्हारे हृदय में प्रेम के अंकुर आने शुरू होते तब तुम्हें लगता है तुम भी कविता कर सकोगे तब तुम्हें लगता है बिना कविता किए तुम न रह सकोगे तब तुम भी गाना चाहते हो मगर वो गुनगुनाहट बाथरूम की गुनगुनाहट उसे तुम बाहर मत लाना सभी कवि नहीं हैं सभी कवि होने को नहीं अपने घर गुनगुनाना कोई स्त्री तुम्हारी कविता सुनने को राजी हो उसको सुना देना लेकिन उसको बाहर मत ले आना वो तुक बनती है और बाहर की प्रशंसा कभी कभी अटका देती मैंने एक कवि के संबंध में सुना है वह अपने जीवन के अंत में किसी को कह रहा था कि मैं बड़ी उलझन में पड़ गया कविताएं करके जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई इन कविताओं में जब शुरू किया था तब तो मैं सोचता था कि मैं कवि हूं दस साल लग गए ये बात समझने में कि मैं कवि नहीं हूं तो उसके मित्र ने पूछा अगर समझ गए थे कि कवि नहीं तो फिर बंद क्यों ना कर दिया उसने कहा तब तक मैं काफी प्रसिद्ध हो चुका था फिर बंद करना मुश्किल था फिर अहंकार दांव पर लग गया पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई अक्सर ऐसा होता है जब तुम भूल समझ पाते हो तब तक भूल के कारण ही तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी होती कि अब तुम पीछे भी कैसे लौटो लोग तुम्हें कवि मानने लगे महाकवि मानने लगे चित्रकार मानने लगे कोई तुम्हें साधु मानने लगा कोई तुम्हें सन्यासी मानने लगा अब ये लोग तुम्हें झंझट में डाल देते हैं अब तुम लौट नहीं सकते अगर कविता केवल तुकबंदी हो कोई हर्जा नहीं है शब्दों से खेलने से मजे से खेलो लेकिन तब ध्यान अतिरिक्त चाहिए अकेला काव्य काम न दे सकेगा और तुम प्रभु के मंदिर में अतिथि की तरह प्रवेश ना कर पाओगे